पातंजल योग प्रदीप सर दर्शन समन्वय उत्तर मीमांसा इसी अध्याय के चौथे पाद के सूत्रों के अर्थ भी इन आचार्यों ने प्रकृति के अप्रमाणिक सिद्ध करने और सांख्य के निराकरण में निकालने का यत्न किया है इसलिए इनका भी संक्षेप से स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक प्रतीत होता है अनुमानी कमप्येकेम चेन्न शरीरूपक दर्शयति च एके एककेम कई शाखा वालों की शाखाओं में अनुमानिकम आगम और अनुमानगम्य स्वतंत्र प्रकृति का भी वर्णन पाया जाता है यथा महत परम अव्यक्त अव्यक्तात्षा पर महतत्व से परे अव्यक्त मूल प्रकृति है और उससे परे पुरुष है इति चेत यदि ऐसा कहो तो न यह ठीक नहीं है क्योंकि शरीर रूपक विन्यस्त गृहित है शरीर के तौर पर रूपक से बतलाई हुई का ग्रहण होने से अर्थात जिस प्रकार शरीर आत्मा के अधीन है इसी प्रकार प्रकृति को ब्रह्म के अधीन बतलाया गया है दर्शयतिचा और श्रुतिवाक से भी ऐसा ही पाया जाता है यथा आत्मान रथिनम विद्धि शरीरम् रथमेव आत्मा को रथ का स्वामी जाने और शरीर को रथ योगियों को केवल तीनों गुणों के प्रथम विषम परिणाम महत्तत्वक ही समाधि द्वारा साक्षात्कार हो सकता है उससे उसके कारण आगम गम्य गुणों की साम्य अवस्था मूल प्रकृति का अनुमान किया जाता है इसलिए गुणों की साम्य अवस्था मूल प्रकृति को आगम और अनुमानगम्य कहा जाता है सूक्ष्म तदर्हत्वाद तू, तदर, तू किंतु तत्व व प्रकृति इसी स्थूल जगत का सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व है अर्हत्वाद योग होने से अर्थात सृष्टि का सूक्ष्म तत्व ही अव्यप्त शब्द के योग्य है जिस प्रकार वृक्ष अपने बीज में अव्यक्त रूप से स्थित रहता है इसी प्रकार यह सृष्टि अपने बीज सूक्ष्म तत्व में अव्यक्त रूप से स्थित रहती है तदधीनवाद अर्थवत् तदीनत्वाद उपर्युक्त प्रकृति का ईश्वर के अधीन होने से और जगत की उत्पत्ति आदि में ईश्वर के सहायक होने से अर्थवत् अर्थवत्थक अर्थात प्रयोजन वाला होना सिद्ध होता है प्रकृति का मुख्य प्रयोजन पुरुष का भोग है और अपवर्ग है यथा प्रकाश क्रिया क्रियास्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है भूत और इंद्रिय जिसका स्वरूप है भोग और अपवर्ग जिसका प्रयोजन है वह दृश्य है ज्ञेत् वचनाचवचनाचयता के न कहे जाने से भी प्रकृति स्वतंत्र नहीं है ब्रह्माधीन ही है अर्थात पुरुष का अंतिम ध्येय प्रकृति की प्राप्ति नहीं बल्कि ब्रह्म की प्राप्ति बतलाई गई है च इसलिए भी प्रकृति ईश्वर के अधीन ही सिद्ध होती है न कि उससे स्वतंत्र वती छेन्न प्रागो ही प्रकरणात् चेत यदि इति ऐसा कहो कि वदती श्रुति मूल प्रकृति को भी गे बतलाती है यहाद अरूपम अव्यय तथा रसम नित्यम रगंधवचैत अनाद्यन महत पर ध्रुव निचाय तन्मृत्युमुखा प्रमुच्य वह जो शब्द स्पर्श गंध से शून्य अव्यय है नित्य है अनादि अनत महत्त्व से परे है अटल है उसको जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है न तो यह ठीक नहीं है ही क्योंकि प्रकरणात् प्रकरण से यहाँ प्राज्ञ चेतन है अर्थात यहाँ चेतन ब्रह्म का कारण ऊपर से चला आ रहा है न कि जड़ प्रकृति का